मुक्ति और उसके उपाय द्वैतवाद और अद्वैतवाद सम्मुख दिखाई देने वाला द्वैत जगत एक दृष्टि से सत और अन्य दृष्टि से असत है यह सत्य असत्य दोनों है एक दृष्टि से यह जगत नित्य और सत है अर्थात इसके कार्य कलाप सदा से नियमानुसार हो रहे हैं और होते रहेंगे जगत में केवल स्थान रूप और अवस्था के परिवर्तन मात्र होते हैं लेकिन किसी भी विषय या वस्तु का पूरी तरह लोभ या नितांत प्राग अभाव नहीं होता इस प्रकार जगत भले ही नित्य होवे पर वस्तुतः यह नितांत या, या पूरी तरह अवस्तु या असत है उसकी अपने कोई सत्ता शक्ति तक नहीं है ईश्वर का ज्ञान शक्ति और इच्छा ही इसके सर्वस्व हैं यह सदा वस्तु के रूप में प्रकाशित भले हो पर वह सदा ही अवस्तु है सती दीप इवा सत्य सति पुष्प इवा मोध चि सत्यम जगत तथा प्रतिभासत ए वेत जगन्ना परमार्थत योग वाशिष्ट स्थिति प्रकरण अर्थात जैसे जब तक दीप है तब तक आलोक है जब तब सूर्य प्रकाश है तब तक दिन है और जब तक पुष्प है तब तक उसकी सुगंध है इसी प्रकार सत और चित्त स्वरूप ब्रह्म की सत्ता से ही जगत सत्य रूप में प्रकाशित होता है यह जगत केवल प्रतिबिंब मात्र है परमार्थतः नहीं जो सदा एक भाव में एक अवस्था में विद्यमान रहता है वही वस्तुतः नित्य है जगत ऐसा नहीं है उसमें विद्यमान प्रत्येक पदार्थ की अवस्था प्रतीक्षण परिवर्तित हो रही है अतः इस दृष्टि से भी वह नित्य नहीं है जो वस्तुतः नित्य है उसका किसी भी प्रकार से अवस्थान्तर या परिवर्तन नहीं होता और जगत के उपादान स्वरूप परमाणु यदि नित्य और स्वतंत्र होते तो वे अपने अपने धर्मों और गुणों को कुछ मात्रा में या संपूर्ण रूप से त्याग कर दूसरे के धर्म या गुणों को क्यों स्वीकार करते ऐसा होने पर सर्व प्रकार से नित्य और स्वतंत्र परमाणु ईश्वर की इच्छा और उनके शासन के अधीन कभी नहीं होते ईश्वर जितना ही उनको अपने नियमों में बांधने का प्रयास करता वे किसी भी प्रकार उसे स्वीकार नहीं करते बल्कि पूरी तरह उनके बराबरी का आचरण करते न्याय और वैशेषिक दर्शन परमाणु और जीवात्मा को नित्य मानते हैं इन दोनों दर्शनों में प्रलयावस्था में परमाणु और जीवात्मा की सत्ता को मानने का कारण यह है कि महर्षि गौतम और कर्णार्ड ने महत अहंकार सूक्ष्म भूत आदि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न सृष्टि पदार्थों के बिना सृष्टि का आरंभ दिखाया है उन्होंने प्राकृतिक प्रलय के विषय में कुछ नहीं कहा है अतः उनके अनुसार सभी शास्त्रों का यही सिद्धांत है कि प्रलय में परमाणु और जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता रहती है केवल गौतम और कर्ण ने ही सभी अवान्तर सर्गों को त्याग कर सृष्टि और आरंभ बताया है ऐसी बात नहीं है शास्त्रकारों में मनु आदि कईयों ने इन सब को त्याग कर जल से सृष्टि का आरंभ बताया है परंतु प्रसंगतः महत्व और अहंकार आदि का भी कहीं कहीं उल्लेख किया है प्रत्येक कल्प के अंत में जल द्वारा पृथ्वी के प्लावित होने के बाद जब परमेश्वर उसका जल से उद्धार कर उस पर पुनः सृष्टि की रचना करते हैं तब उन्हें पुनः नए सिरे से सभी तन्मात्र और आत्ममात्र सृजन करना नहीं पड़ता क्योंकि नैमित्तिक प्रलय में प्राकृत अर्थात सारी सूक्ष्म सृष्टि नष्ट नहीं होती वे स्थूल अंडरूप पृथ्वी में अत्यंत सूक्ष्म रूप में रहते हैं अतः ऐसे नैमितिक जगत की रचना के लिए वे पहले से ही रहते हैं और ईश्वर भी रहते हैं ऐसी स्थिति में उन्हें नित्य मानने से आपातः काम चल जाने के कारण ही न्याय और वैशेषिक शास्त्रों में परमाणु जीव और ईश्वर इन तीनों को स्वतंत्र रूप से नृत्य कहा है न्याय और वैशेषिक दर्शनों के अन्य शास्त्रों के साथ प्रलय और सृष्टि विषयक मतभेद को देखकर बहुत से लोग इनको विपरीत मतवादी मानते हैं लेकिन वस्तुतः उनमें कोई विरोध नहीं है न्याय वैशेषिक सांख्य और वेदांत आदि शास्त्रों में जिसने जिसको अस्वीकार किया है अथवा जिनका उल्लेख किए बिना गोपनीय रखा है उन्होंने उनके गुण धर्म और शक्ति का उनके अनुरूप अन्य किसी वस्तु पर आरोप करके केवल अपना काम चलाया है इसके अतिरिक्त स्थूल विषयों में समानता है इस विषय में भगवान पार्वती पति ने कहा है सदर्शनादिस्वांगी पाद कुक्ष करु शिशुदम मन्माग छेद ए वही कुला तंत्र अर्थात वेदांतादि छह दर्शन मेरे शरीर के छह अंग स्वरूप हैं उनको जो पृथक या भिन्न देखते हैं वे मेरे अंगों को काटते हैं हिंदू शास्त्रकारों की तरह यूरोपीय वैज्ञानिकों में से कई ने जगत के भावी प्रलय के सिद्धांत को स्वीकारा है इंग्लैंड के प्रोक्टर ऑस्ट्रिया के लॉसमेडिन एंड प्रोफेसर ट्राई थाम्स एवं क्लूसि इन सभी ने जगत के भावी प्रलय का सिद्धांत स्वीकार किया है भले ही जगत की अपनी स्वतंत्र सत्ता ना हो तो भी वह इंद्रजाल अर्थात जादू या माया नहीं है जगत की नियम श्रृंखला के बारे में गहराई से विचार करने पर उसे कभी भी जादू तमाशा नहीं समझा जा सकता तात्पर्य यह कि यह जगत सत्य है यह कहना भी सत्य है और यह वस्तुतः असत्य है यह कथन भी सत्य है इसकी सत्ता है पर वह सापेक्ष सत्ता है निरपेक्ष नहीं ईश्वरीय ज्ञान शक्ति और इच्छा इसकी आधार भूमि है जिस प्रकार जगत ब्रह्म नहीं है उसी प्रकार हमारी जीवात्मा भी ब्रह्मात्मा नहीं है वह जड़ से उत्पन्न नहीं हुई है वरन ब्रह्म स्वरूप से उत्पन्न हुई है और ब्रह्म उसकी समय शक्ति और ज्ञान का आधार है ब्रह्म है ही उसका प्राण है यथा ऋतम पिबंत सुकृत लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्थी छाया तपो ब्रह्म विदो पंचाग्न ये त्रिनाच के शरीर के परम श्रेष्ठ स्थान हृदय गुफा में दो प्राणी प्रविष्ट होकर रहते हैं इनमें से एक अवश्य कर्म फलों का भोग करता है दूसरा प्राणी उसे प्रदान करता है ब्रह्मविद व्यक्ति उन्हें छाया और प्रकाश जैसा बताते हैं और पंचाग्नि विद्या और त्रिनाचिकेत अग्नि के उपासक ऐसा कहते हैं ये नवेदा यते सर्वं सुखं जीवसरात्म सहजेश जन्मसू मनुस्मृति अर्थात दैत द्वैत द्वैताद्वैत अर्थात अनिर्वचनीय इनमें से शुद्ध द्वैत या शुद्ध अद्वैत नहीं परंतु द्वैती है न हम ब्रह्मभावे न भावितः संबद्ध ब्रह्म भाव भाईदृशाया पक्ष समाक्षातो ये द्वैते तो व्यवस्थिता अद्वैता प्रभक्षामी यथा अद्वैता यहां सुनिता बोधस्वूपलोक निरामय सनातनम् अत्रात्मा सनातनमतिरेकेण द्वित जो विपश्यति भी पश्यती अतः शस्त्रधीय साधक अहम् और अहम् संबंध शून्य ब्रह्म भाव में पूर्ण और सुप्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त करने परम पद प्राप्त करता है द्वैत भावापन लोगों के लिए द्वैत परक धर्म कहा गया है अब मैं अद्वैत विषयक सुनिश्चित धर्म कहता हूँ बोधस्वरूप स्वप्रकाश निरंजन आनंदमय नित्य और सनातन ब्रह्म का ध्यान करो अर्थात मैं परब्रह्म हूँ ऐसे विचार के वशीभूत होकर परम देव की उपासना को मत त्यागना सदा उन्हें अपना आश्रय समझकर गंभीर ध्यान के द्वारा उनकी उपासना करना इस अवस्था में साधक परमात्मा से अतिरिक्त और किसी वस्तु को नहीं देखता इस अवस्था की प्राप्ति के लिए ही अध्ययन और वेदांत विचार आवश्यक है इस अवस्था में साधक सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करता है तथा स्पष्ट रूप से देखता है कि सभी द्वैत वस्तुएं एक ब्रह्म शक्ति का प्रतिबिंब मात्र है वस्तुतः साधक की इस स्थिति का वर्णन अत्यंत कठिन है तब द्वैत और अद्वैत दोनों भाव ही नहीं रहते बल्कि इनका मिश्रित भाव रहता है रामानुज ने नए अद्वैतवादी पंडित को कहा है निरस्ताखिल दुखो हम अनतानंद इति मोक्षार्थी श्रवणादौ प्रवर्तते मैं अखिल दुखों से मुक्त हो अनंत आनंद का भागी होऊंगा इसी आशा से मोक्षार्थी ईश्वर विषयक श्रवण मनन में प्रवृत्त होता है अहमर्थ विनाशे चेत मोक्षसती अपसर्पे दसो कथा प्रस्ताव गन्धतः किंतु अहम अर्थ के विनाश यदि मोक्ष होवे तब ऐसे मोक्ष की बात को गन्ध मात्र से मैदूर से प्रस्थान करता हूँ दक्ष आदि ब्रह्मवेत्ताओं का कथन है कि मैं मेरा आदि का भाव मन से विदूरित हुए बिना मोक्ष नहीं हो सकता लेकिन रामानुज कहते हैं कि अहम विनष्ट होने पर यदि मोक्ष हो तो मुझे ऐसे मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं वे दोनों मोक्ष आपाततः पूर्ण रूप से विपरीत दिखाई देते हैं लेकिन वस्तुतः इन दोनों में कोई विरोध नहीं है प्रजापति दक्ष के कथन मैं और मेरा के रहते जीव मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता का स्पष्ट अर्थ यह है कि मुक्ति पाने के लिए स्वयं को संपूर्ण रूप से ईश्वराधीन करना होगा स्वयं को ईश्वर के चरणों में पूरी तरह समर्पित करना होगा अनंत काल के लिए स्वयं को उनके अभय चरणों में न्यौछावर करना होगा और ईश्वर ही मेरे मय हैं वह दृढ़ता दृढ़तापूर्वक हृदयंगम करना होगा वस्तुतः जब पृथ्वी और स्वर्ग में साधक का ईश्वर के अतिरिक्त अपना कहने वाला कोई नहीं होता जब वह जगत में ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता तभी वह मुक्ति का अधिकारी होता है अन्यथा मुक्ति के समय जीव की आत्मा को अस्वीकार करना या जीवात्मा के नाश को स्वीकार करना यह उसका अभिप्राय नहीं है क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा ही है कि वे अद्वैतवादी नहीं हैं जिस ज्ञान में द्वैत और अद्वैत दोनों एक साथ विद्यमान है वही उनके अनुसार यथार्थ ज्ञान है रामानुज जो अहम का विनाश रूप मोक्ष नहीं चाहते इसका अर्थ भिन्न है ऊपर जो कहा गया उसका विरोध करना उनका उद्देश्य नहीं है उनका उद्देश्य अद्वैतवादी पंडितों का विरोध करना ही है अद्वैतवादी पंडित स्वतंत्र जीवात्मा को नहीं मानते उनके अनुसार जीवात्मा अविद्या अवच्छिन्न परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है अतः उनके मतानुसार मुक्ति प्राप्ति के इच्छुकों को मैं ब्रह्म हूँ और अन्य सभी ब्रह्म हैं ऐसी चिंतन रूप साधना करनी चाहिए तात्पर्य यह कि ब्राह्मानुज ने अहम के नास का जो विरोध किया है उसके द्वारा उन्होंने यह मान्यता प्रकट की है कि वे जीवात्मा के अस्तित्व का लोभ करना नहीं चाहते और वे जीवात्मा को अर्थात स्वयं को अविद्या द्वारा अविच्छिन्न ब्रह्मात्मा के रूप में स्वीकार करने को भी तैयार नहीं हैं